संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा की व्यवहारिक नीति और उसके निवास योग के नगर का वर्णन युधिष्टि ने पूछा राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्मानुसार लोगों का प्रेम और अक्षय अच्छा प्राप्त कर सके भीषम ने कहा जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं ने पूछा महाप्राज्य यह तो बताइए राजा के व्यवहार कैसे हो और वह किन लोगों को सांस लेकर व्यवहार करें मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते भीष्मी ने कहा बेटा तुम्हारा कहना ठीक है वास्तव में उन सभी सदगुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ जो वेद विद्या के विद्वान स्नातक बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हो ऐसे चार ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शास्त्र विद्या को जानने वाले आठ क्षत्रिय से संपन्न 21 वैश्य विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले तीन शुद्र आठ गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत्र जाति का मनुष्य इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावे इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु पचास वर्ष के लगभग होनी चाहिए सारा मंडल निर्भीक किसी की निंदा न करने वाला अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृति को विद्वान विनयशील समदर्शी वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ लोभ रही तथा सात प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए इनमें से आठ प्रधानमंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशविरा किया करे इस इन सभी राय को राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दे युष्ठ इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देखरेख करनी चाहिए जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है धर्मता उसका पालन नहीं करता उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है राजा का मंत्री हो या राजकुमार न्याय ही जिसकी जड़ है उस न्यायासन पर न्याय प्रजा, प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिनना पड़ता है जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्थ प्रकार मचाते हुए शरण में आवे उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ रक्षक होना चाहिए पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए उसमें से जो भी धन हो उनको तो संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हो उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दुष्ट हो उन्हें पीटकर राह पर लाना चाहिए जो राजा का खून करने की कोशिश करे घर में आग लगावे चोरी करे अथवा वर्ण संकर संतान पैदा करे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 दूसरों की शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड न दे अपराध का भली निश्चय करके ही दंड दे अथवा रिहाई करे राजा किसी भी आपत्ति में क्यों न हो दूध का वध न करे, की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है दूध से सात गुण होने चाहिए दूध में सात गुण होने चाहिए वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसका कुटुम्ब बड़ा हो उसमें बोलने की शक्ति हो वह कार्यकुशल बोलने वाला सत्यवादी तथा तथा शक्ति से संपन्न हो राजा के प्रतिहारी द्वारपाल में शिरो में भी यही गुण होने चाहिए मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला धर्मशास्त्र तत्वज्ञ बुद्धिमान और लज्जावान रहस्य को गुप्त रखने वाला कुलीन सासी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए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 जो मैंने तुम्हें बता दिया किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है ने पूछा पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे पहले से बनी हुई राजधानी में नया नगर बसा कर रहे विष्णु जी ने कहा जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो ऐसे छह प्रकार के दुर्गो किलों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए पहला है धर्म दुर्ग जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश रेगिस्तान हो उस किले को धन कहते हैं दूसरा मही दुर्ग समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना। तीसरा गिर दुर्ग पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ किला चौथा मनुष्य दुर्ग फौजी किला पांचवा मृतिका दुर्ग रेत के ऊंचे ठीकों का घेरा और छठा वन दुर्ग का आदि के घने जंगल का घेरा है जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो जिसके चारों ओर मजबूत दीवार चार दीवारी खाई बनी हो जहां हाथी घोड़े और रथों की कमी न हो विद्वान और कारीगर बसे हो आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हो धार्मिक तथा कार्य दक्ष मनुष्यों का निवास हो चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हो जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो जहाँ पूर्ण शांति हो कहीं से भय आने की संभावना न हो, जिसमें देव पूजन का क्रम चलता रहता हो ऐसे नगर के भीतर अपने वर्ष में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने सेना तथा तो व्यापार को बढ़ावे मित्रों की संख्या भी अधिक करे नगर तथा तो प्रांत के के सब प्रकार दोषों को दूर करें अन्न भंडार तथा संग्रहालयों को भी बढ़ावे मशीन तथा तो अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे काठ लोहा धान की भूसी कोयला बांस तेल घी शहद औषध सन करायल धान्य अस्त्र शस्त्र बाढ़ ढाल भेद तथा मुंज और बल्बिकी रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे पौषणों कुओं अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करे आचार्य पुरोहित महान धनुर्धर, थवई कारीगर ज्योतिषी और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करे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 तथा तो विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करे भक्तों का आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दे नृत्य नाना प्रकार से यज्ञ करें, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दें, प्रजाजनों की रक्षा करें और कोई भी काम ऐसा न होने दें जिससे धर्म बे बाधा आती हो दीन अनाथ वृद्ध तथा विधवाओं की आजीविका का प्रबंध करें, उनके योग क्षेम का ख्याल रखें, अपने राज्य में जो तपस्वी हो उन्हें अपने शरीर संबंधी कार्य संबंधी तथा राष्ट्र सम्बन्धी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे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 एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगर में रहने वाला होना चाहिए उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय देते हैं तुम्हारे पूछने के अनुसार राज्य को जैसे नगर में निवास कर, राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए उसका लक्षण मैंने संक्षेप में बता दिया है